नमस्कार मैं हूँ और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है और संडे का दिन आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और साथ ही साथ आप अपने जो भी सेहत से जुड़ी बातें हैं उसको अच्छी तरह से आप जानने की कोशिश करते हैं मैसेज के जरिए फ़ोन के ज़रिए आप कॉल करके बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुप्ति मैम हैं जिनसे हम बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है गुड मार्निंग गुड मॉर्निंग जी आज आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस शुभ दिन की और मैं चाहूँगा कि आप फोन करके मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैसेज करने के लिए आप जो है अपना नाम उम्र और वजन लिख के जरूर भेजिए ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह से गाइड करे हेलो हेलो हाँ जी बोलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या नाम है आपका हाँ नाम बताइए सर जयंती भाई से बोल रहा हूँ जयंती भाई क्या करते हैं वैसे आप तो काम काम कर रहे हैं करते हैं करते अच्छा अच्छा ओके हाँ। बताइए क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब हमारे साथ है तृप्ति बहन बहुत है हमारे वाइफ़ अच्छा अच्छा हाँ। हाँ। कितने दिन से है खांसी लगभग हाँ। छह सात महीना हो गया अच्छा तो गोली लेता तो ठीक होता है, है अच्छा अगर खांसी के साथ बलगम भी आता है कुछ मतलब ऐसे खांसी में निकलता भी है तो आपको स्पूटम टेस्ट करा लेना चाहिए सादी खांसी आती है, बहुत। आती है। आ, अच्छा तो एलर्जिक भी हो सकता है अगर ड्राई कफ है तो आप सायरप ले सकते हैं। जयंती भाई एक सिरप लिख लीजिए दवाई का नाम बता रहे हैं आपको ग्री ठीक है आप लिख लेंगे ये दवाई है बॉटल है सौ मिली की दवाई आती है सुबह तो शाम एक एक चम्मच पिलाना है उनको ठीक है अगर लिखना चाहे तो लिख लेना नहीं तो फिर आप नाम याद रख लीजिए ग्रीलिंगटस ठीक है और ये एक एक चम्मच सुबह शाम देना है और एन, एलर्जिक होगा तो कुछ हाँ, एक मॉन्टेक एलसी सी टेबलेट फाइव एम का सुबह शाम खाली पेट और एक uh, टेबलेट जो है तीन दिन के लिए सुबह शाम खाली पेट लेना है मोनटेक एलसी सी एम ओ एन टी ई के मॉन्टेक एलसी 5 फाइव का है ये सुबह शाम एक एक गोली खाली पेट लेना है तीन दिन तो इससे भी आराम पड़ जाएगा ठीक है ना दो चीजें आपको ग्रीनिंग टप लेन वाला सवेरे शाम एक एक चम्मच और मॉन्टेक एलसी टैबलेट जो सुबह शाम खाली पेट लेना है ठीक है ना जयंती बाई फिर अगले हफ्ते फोन करके बताना आपको कैसे फील हो रहा है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फोन करने के लिए आप सुने रेडमोन नाइनटी पॉइंट फोर पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में ये थे जयंती भाई पालनपुर से हमारे साथ बात कर रहे थे और सुतारी का काम करते हैं और उनकी वाइफ को जो है काफी समय से काफी काशी की तकलीफ है और अगर हफ्ते या पंद्रह दिन से ज़्यादा खासी है तो आपको जो है अपना जो थूक है या स्पूटम जिसको कहते हैं उसको टेस्ट जरूर कराना है अगर उससे कुछ निकलता है तो ठीक है नहीं निकलता है तो फिर आपको अभी जो दवाई बताए वो काम कर सकता है हेलो हेलो हाँ नमस्कार खम्भागनी खम्भा गनी हुक्म बोलिए सर कैसे हैं आप ठीक है जी जी जी आपको भी देर जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप मुँह में झाले हुए इसका कुछ करो ना मुँह में हैं अच्छा, अच्छा। तो ये तो दो तरीके से होते हैं एक तो पेट में ज्यादा गर्मी बढ़ती है पेट साफ नहीं होता इसलिए तो अगर कब्ज है तो उसका ध्यान रखिए और दूसरा होता है बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो आपको एक जाइटी जेल होता है वो बाहर से लेके जीप में लगाना है दो बार और राइबोफ्लेविन टेबलेट आती है ठीक है आप लिख लेना नमस्कार आप सुंदरी इमोत बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप हो हमारे साथ और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी बातों को लेकर हमारे बीच में आते हैं तो जैसे सुरेश भाई के लिए मुंह में छाले आ गए दो तरह के चाले होने का चांसेस एक तो पेट साफ नहीं हो रहा या गर्मी पड़ गई है तो इसके लिए डॉक्टर साहबा ने बताया कि जाइटी जेल जेड वाई टी डबल उसके आगे लिखना है जेल जी ई एल तो ये उंगली पे ले कर मालूम जैसा रहता है लिक्विड उसको फिर जहाँ लाल दाने हो गए हैं मुंह में छाले हो गए हैं जीप पे वहाँ पर इसको अच्छी तरह से लगा देना ठीक है।, है दो तीन बार आप लगा सकते हैं इसको और आपको रेबोफुल आर ई बी ओ एफ एल एफ यू एल आई एन रेबू फ्लोविन टेबलेट जो है ये बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मिक्स विटामिन का है तो ये सुबह शाम ले सकते हैं हाँ, सुबह शाम पाँच दिन तक सुबह शाम पाँच दिन तक रेबू फ्लोविन टेबलेट आप ले सकते हैं हाँ, ठीक है ना इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स की अगर लेना चाहे तो दिन में तीन बार बीकोसुल्स ले सकते है कैप्सुल उससे भी ठीक हो जाएगा बीकोसुल लिख लीजिए साथ में दिन में तीन बार ये ले सकते हैं इससे भी जल्दी आराम पड़ेगा मेरे ख्याल से एक दो दिन में ही आपको ठीक हो जाएगा ये तो आप जाइटी जेल लगाइए बिकास कैप्सूल दिन में तीन बार लीजिए और रेबोफ्लूविन सुबह शाम करके ले लीजिए तीन तरह की दवाई आपको बताई दो कैप्सूल और एक मलम जो जेल आता है वो मुंह में लगाने के लिए ठीक है और खाने पे ज़्यादा ध्यान रखिए पेट साफ रखिए तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं आप सुन रहे हैं रीडमत बन नाइन्टी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएँ आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को एक मैसेज आया हुआ है लिखा है सर आई एम वाइबो तेईस साल का हूँ लेकिन दिखता हूँ सिर्फ 16 साल जैसे सर मेरे को हाइट बढ़ाना है तो इसके लिए क्या इलाज है बताइए वैभव आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी उम्र आपने बताया है कितना तेवीस साल है तो हाँ। तेईस साल है तो ग्रोथ का ये है आप कर सकते हैं इसको ठीक हो सकता है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना होगा हाइट तो बढ़ा सकते सकता हाँ, है वॉकिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं साथ में खाने में प्रोटीन ज्यादा लेने चाहिए और मॉर्निंग वॉक जो पैरों के सामने के हिस्से पे जो हम बोलते ना टाँचे पे टाँचे पे चलना, पे चलना बल, हाँ हाँ। वो मॉर्निंग वॉक डेली करना चाहिए कम से कम थर्टी थर्टी मिनट अगर कर सकते हैं तो और जिम ज्वाइन करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बस स्ट्रेचिंग उनको बताना है आपका जो उद्देश्य है हाइट बढ़ाने का जब आप जिम ट्रेनर को बताते हैं तो उस तरह का आपको एक्सरसाइज बताते हैं।, बताते हैं साथ ही योगासन अगर आप करते हैं तो उसमें ताड़ासन ताड़ासन आता हाँ। है हाँ। वो भी अच्छा हाँ। है जो आप पैरों पे खड़े होकर हाथ एकदम ऊंचाई की तरफ जैसे कि आप ऊपर का जो छत है उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। ऐसे एक्सरसाइज आपको करने ताड़ासन का और फिर जैसे कि आप अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर वो हिलने वाला रहता है आप ऊपर जंप करके जो है दूर दूर तक जैसे झूले की तरह लटकते हो झूले की तरह झूला झूलते हो उस टाइप के भी एक्सरसाइज होते हैं लेकिन अगर प्रॉपरली आपको सचमुच हाइट बढ़ाना है अपना और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें थोड़ा जल्दी नहीं होते हैं थोड़ा टाइम लगता ताँग है लगता इसको है। क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ का इसके ऊपर डिपेंड रहता है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको जो जिम वाले हैं उनसे कोचिंग लेना पड़ेगा कुछ प्रोटीन पाउडर्स भी वो लोग देते हैं या कोई आपके डायटिशियन होगा डॉक्टर उनसे आप मिलके प्रोटीन पाउडर प्रोटीन के जो खाने वाले चीजें हैं पनीर वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको लिख कर दे सकते हैं और पाउडर भी मिलते हैं इनका बराबर टाइम टू टाइम आप अगर यूज करते हैं लेकिन ये खाने के बाद फिर इसको बर्न भी करना होगा तो इसीलिए उसका एक्सरसाइज बहुत जरूरी है तो फिर अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है तो सुबह शाम दो दो दो घंटे आपको देने पड़ेंगे तब जाके आपका हाइट जो है बढ़ेगा और बॉडी भी अच्छी तरह से बनेगी तो ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा कोच का आपको सहयोग लेना ठीक है ना वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करके बताने के लिए आप सुन रहे हैं रेडीमोड वन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में तो वही एक और मैसेज आया हुआ है मेरे शरीर में खून की कमी है इसे कैसे दूर करूँ आ, मेल फीमेल कुछ आ, आ, आगे पीछे कुछ लिखाने मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा नाम डिटेल आ, क्योंकि मैसेज जब भी लिखते हैं तो उम्र और आ, फीमेल है मेल है वो भी बताना जब खून की कमी की बात आती है तो ज्यादातर फीमेल होता है ऐसा हमको फील होता है हाँ। लेकिन अगर आप मेल है तो फिर दिक्कत होगी कि आपको कैसे बताएं हाँ। <laughs> तो ये जरूरी है कि आप मेल फीमेल एम या एफ लिख के उम्र लिख के और जो तकलीफ आपने लिखा है वो सही लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अगर आपकी खून की कमी है तो आप डॉक्टर साहबा बताइए क्या क्या करना है खून की कमी है तो एक तो पहले जानना है की क्या कारण है खून की कमी है जैसे जनरली पेट में कीड़े हो जाते हैं हम ठीक नहीं होता है तो जो भी हम खाना खा रहे हैं तो इसके लिए एक तो कीड़े की दवाई दी जाती है उसके साथ में आपको डाइट फॉलो करना होता है कुछ और कुछ दवाइया है तो अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहता है नमस्कार नटू बाई कैसे आप जी बताइए क्या तकलीफ है ओके ओके ओके थकान महसूस हो रहा है उसको कम मतलब कोई दवाया शुरू है वो बंद कर दिया उन्होंने अच्छा कोई दवाइयाँ थकान तो एक दो चीजों से भी आती है मतलब ब्लड कम होने की वजह से आती है या आपको शुगर है डायबिटीज है तो ऐसे ही जनरली विटामिन की कमी हो जाती है तो एक तो इनको फिजिकल एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग वॉक और योगासन कर सकते हैं तो या एरो एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज से स्टैमिना बढ़ता है नहीं। नहीं। तो इनसे थकान मिटता है दूसरा ये होता है रात की नींद आपका शेड्यूल दिन भर का ऐसा मैनेज कीजिए रात का डाइट अच्छा लाइट लीजिए खिचड़ी या फिर सादा दूध लेके भी सो सकते हैं और और नींद पूरी होनी चाहिए तो इससे थकान मिटती है तीसरा होता है मल्टीविटामस कवर करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के ये इंजेक्शन लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा थकावट है तो ऑल्टरनेट डे पे पांच डोजेस ले सकते हैं दस दिन तक या फिर अगर खून की कमी की वजह से है तो विक्टोफॉल के इंजेक्शन या टैबलेट शुरू कर सकते हैं साथ ही डाइट में भी इन्होंने खाने में जैसे खून की कमी के बारे में बता रहे थे तो सुबह शाम खाली पेट अंजीर लेनी चाहिए अगर दूध में भिगो हुआ है तो बहुत अच्छी बात है या फिर कीली खजूर होती है वो सुबह खाली पेट खानी चाहिए खाने में पालक बीट आ, अनार का जूस ये लेने से जल्दी खून बढ़ता है साथ ही डेक्सोरेंट साइराप आता है वो सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे 6 के नीचे खून होता है तो उस टाइम पे फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद इंजेक्शन विटकोफॉल शुरू के बाद फिर टैबलेट्स पे आते हैं अच्छा। और साथ ही इन्होंने अपने डाइट में विटामिन सी का टैब गोलियाँ लेनी चाहिए या फिर नींबू लेना शुरू करना चाहिए संतरा हो गया मौसमी हो गया आंवला हो गया तो इससे भी इनका ब्लड बढ़ता है और स्टेमिना बढ़ता है और इनको फ्रेश लगता है तो ये दोनों कवर हो जाते हैं इसमें थकान भी मिट जाता है और ब्लड भी ठीक हो जाता है ठीक है नट्टू भाई आप समझ गए होंगे कि थकान क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीज़न आपको पूरी तरह से डॉक्टर साहबा ने बताया है और अगर आप एक सिरप जो डेक्सोरेंज प्लस बताया डॉक्टर साहबा ने वो अगर आप दवाई ले लेते हैं तो आपको थकान भी कम हो जाएगा नींद भी आपको अच्छी आएगी और जो दूसरे भाई साहब ने खून की कमी बताया उनके लिए भी ये दवा काम करेगी तो डेक्सोरेंज प्लस सिरप आता है वो आप ले लीजिए जिससे आपकी खून की कमी भी बैलेंस हो जाएगी नींद भी अच्छी आएगी और थकान भी खत्म हो जाएगा लेकिन रात को नींद आपको सही टाइम पे 10 साढ़े नौ दस, दस बजे तक सो जाना है सवेरे छः बजे तक उठ सकते हैं तो आप नींद पूरा करिए तो थकान का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ठीक है ना तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा नट्टू भाई आप डेक्टॉल प्लस सिरप अभी से शुरू कर दीजिए दूसरा एक मैसेज आया हुआ है लिखते हैं सर आई वेदांत एज पच्चीस सर मेरे सीने में बाल ज़्यादा उग गए हैं मेरे को सीने में बाल अच्छे नहीं लगते हैं तो सर मैं इन बालों को हटवाना चाहता हूं क्या सर पूरे जड़ से हटाने के लिए आसान तरीका बताएं वेदांत क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब को ये तो एज रिलेटेड है अच्छा अच्छा इसको हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपको करवाना है तो आप स्किन केयर क्लिनिक होता है वहाँ पे पहले इंजशन uh, भी हटवा सकते हैं हुँ. या लेज़र करवाते हैं अच्छा, लेजर, लेजर से परमानेंट इलाज हो जाता है मतलब वहां पे दोबारा आएंगे ही नहीं हुँ. तो ये कर सकते हैं, स्किन केयर क्लिनिक में जा सकते किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या आजकल किसी सलून में भी ये प्रैक्टिस होती है हुँ. पर सलाह तो यही रहेगी कि आप किसी स्पेशलिस्ट के हाथों से ही करवाएं तो नहीं तो लेजर से चलने की वजह से स्पॉट्स भी हो जाते हैं अच्छा, तो अच्छा। बेटर होगा आप किसी स्किन केयर स्पेशलिस्ट के स्पेश और वहाँ पे लेजर करवा लो तो वेदांत बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपको आपने काफ़ी जगह पूछा भी होगा तो स्किन केयर क्लिनिक होते हैं उनके पास ज़रूर जाइए आप और डर्मेटोलॉजिस्ट खास करके इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जिनसे आप जाके मिल लीजिए पहले डायरेक्टली ऐसा नहीं कहीं कि क्या करना है उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा मेरा विचार है तो इसमें क्या कर सकते पहले आप राय लेना शुरू करो और दो तीन डर्माटोलॉजिस्ट से मिलिए फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सही चीज़ है अगर वो पहले से उनके पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स आकर गए हैं और अच्छा सफल उनका प्रयोग किया गया है तो उनसे भी आप राय सलाह करके फिर आप अपने बजट के हिसाब से इन चीज़ों को कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में इन चीज़ों में नहीं लेना है कोई तकलीफ़ की बात है नहीं वहाँ पर है तो है नहीं है तो निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए अपने आप को और दो तीन डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर क्लिनिक होते हैं उनके पास जरूर मिलिए और ये काम तो आसानी से हो जाएगा लेजर से भी हो जाएगा और कुछ अलग ट्रीटमेंट से भी हो सकता है तो देखिए आपका बजट के अनुसार और आपको तकलीफ भी हो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप और जल्दबाजी मत कीजिए आप सुन रहे हैं रेडी मोद नाइन्टी पॉइंट पर आपका स्वस्ट आपके हाथ में एक मैसेज आया हुआ है ये लिखते हैं सर अक्सर सब्जियों को पकाने के बाद विटामिन मिनरल्स रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन भी है जी, पर जी, जी. पता है कि जितना रॉ चीज़ें में मिलता है ऐसा कहते हैं जैसे एक बार जैसे सेब है आप उसे एक बार कट कर रहे हैं तो जितना वो एक्सपोज हो रहा है कट वाला अंदर एरिया उससे ऑक्सीजन निकल जाता है मतलब उतने मिनरल लॉस हो जाते हैं ऐसे ही आप जितनी सब्जियों को जितना बारीक कट करते हैं उतना ज़्यादा उसका मिनरल ऑलरेडी लॉस हो चुका है फिर आप उसे उबाल रहे हैं या पका रहे हैं या तेल में चौंका दे चौक रहे हैं वो हर तरीके से उसका विटामिन मिनरल कम होता है पूरा नहीं जाता पूरा कब जाता है जब आप बहुत ज्यादा पका लेते हैं एक्सेस ओवर कुकिंग कर रहे हैं हाँ ओवर कुकिंग कर लिया तब पूरा जीरो परसेंट मिलेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वो खाना ना खाना एक जैसा हो जाएगा बस पेट भरने के लिए तो अगर आपको ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप रॉ खाने की कोशिश कीजिए नहीं होता है तो थोड़ा सा लाइट स्टीमिंग या फिर बॉइल करके खा सकते हैं या फिर तेल में भी पर ज़्यादा नहीं पकाना है थोड़ा कच्चा रह सकता है तो अगर वो रॉ टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो वैसा खा सकते बहुत ही अच्छी बात है आपने पूछा धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट पर आपका स्वस्थ आपके हाथ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन और साथ में मैसेज भी करते रहिए अपना नाम उम्र और क्या प्रॉब्लम है कितने समय से है मेल फीमेल जो भी है वो एम और एफ लिख के जरूर भेजिए अच्छा लगेगा हमें ताकि आपको बताने में आसानी हो नर्सरी टू नाइन्थ provide a comprehensive education that will serve both in career as well as in personal life maruti international school opposite sarga mata mandir jindabad abu jaipur national highway udwaria surugan district siroi rajasthan for more details contact 9413673280 or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 वन वन फाइव नाइन जीरो जीरो जीरो नाइन या फिर नाइन एट टू एट जीरो फोर जीरो जीरो सेवन नाइन प्रसन्न बिल्डर्स एंड डेवलपर्स गणपति यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज तीन सौ एकड़ में फैला हुआ विशाल शानदार कैंपस जहाँ दस हजार ऐसी भी अधिक बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं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 मन में गूंजे बार बार आज मौसम है आज मौसम है आज मौसम है मिलन मनाने का मिलन मनाने का मिलन मनाने का आज मौसम धरती गगन ये सुख सावन बरसाए सरगम गमे सुहामे गाए दी के तराने सरगम गमे सुहामे गाए दी के तराने जनक झनक मन की पायल छम चम नाचे गगन के बादल चन चन, चन, चन, चन। जनक जनक मन की पायल छम चम नाचे गगन के वादल। दिल के संग में पल पल आज मगन है का दर। प्रभु दर्श को तरस रहे थे कई नमस्कार आप 90.4 एफएम आपका स्वस्थ है आपके हाथ में और हमारे साथ भरत भाई स्वागत है आपका हाँ बोलो सर हाँ भरत भाई बताइए क्या तकलीफ है अभी मेरी वाइफ को 10 मिनट में लगभग पांच छह बार पेशाब जाना पड़ता है अच्छा ज्यादा आता है, मतलब। हाँ, हाँ हाँ तो उनका शुगर टेस्ट कराया है वह हाँ, शुगर टेस्ट कराया इसमें भी कुछ नहीं नॉर्मल है तो उनको यूरिन में जलन होती है पेशाब करते वक्त नहीं वो ना ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा भी नहीं और ठंड लगती है ठंड हाँ, लगती है कभी कभी ठंड लगती है कभी कभी तो मतलब इनका एक यूरिन रूटीन कर लीजिए थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ऐसे जोर ऐसी बुखार नहीं आता या सिम्टम नहीं दिखते यूरिन में पर कभी कभी हो जाता है स्किन में कभी रैश आ जाते हैं या ठंड लगता है अचानक बैठे, बैठे बैठे तो ये यूरिन इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से भी ज्यादा पेशाब आती है और शुगर तो आप कह रहे हैं नॉर्मल है तो अगर आपका यूरिन रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद बताइए वो तो बाद में करना है यूरिन टेस्ट एक बार करा लीजिए रिपोर्ट के बाद फिर दवाई बता सकते हैं आपको डॉक्टर का नंबर लास्ट में दे देंगे नंबर लिख लेना ठीक है Okay. Okay. नमस्कार आप सुन रहे नाइन पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नॉर्मली इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको पेशेंट जो है घड़ी घडी पेशाब के लिए जाता है तो नेचुरली ये सिम्टम जो है डायबिटीज़ का होता है अगर डायबिटीज़ नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसमें कुछ और भी यूरनी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है तो इसके लिए वापस एक बार टेस्ट कराना होता है टेस्ट कराने के बाद आपको जो है दवाइयाँ आसानी से बताया जा सकता है तो उससे ठीक हो जाएंगे तो एक बार रिपोर्ट रिपोर्ट निकालिए आप टेस्ट कराइए यूरिन का और फिर बताइए तो आपको दवाई जो है बता देंगे तो चलिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी आप डायरेक्टली डॉक्टर साहबा से बात कर सकते हैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ आइए आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभ के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं और जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों को जो है गैसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में हमेशा गैस रहता है तो इसके लिए किस तरह का हमारा डाइट होना चाहिए या कौन से टेबलेट हमको लेना चाहिए उसके बारे में बताइए जनरली ये तो खाने पीने के और नींद में कमी ऊपर नीचे की वजह से हो जाता है ये प्रॉब्लम जनरली उनको होता है जो खाने में परहेज नहीं करते हैं ये भी खा लूँ ये भी खा लू तो सारे एक, एक साथ खा लेते हैं <laughs> है। फिर उनको पेट में तकलीफ जब शुरू होती है तब वो एकदम से खाना बंद करते हैं जी जी जी। फिर तो... कम खाएंगे फिर खुद बोलते हैं हम तो ज्यादा नहीं खाते हैं, हम बस एक ही टाइम खाते दो तो वो भी, भी, तो भी गैस बन जाता है क्यूँकी पेट में बन ही रहा है एसिड खाना पचाने के लिए आप उसे वो चीज नहीं दे रहे तो गैस का फॉर्म हो रहा है फिर अलग अलग बैक्टीरिया पेट में आते हैं उस वजह से बन जाता है अच्छा अच्छा हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए गणपत सिंह गणपत सिंह जी स्वागत है गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाए बताइए डॉक्टर साहब से क्या पूछना है अभी आपको भी <laughs> जी जी जी जी कही है? मैं रहा रहा है, वो, और का होता है हाँ हा, वही बात कर रहे हैं है? पेट साफ होता है क्या मैं पेट तो साफ होता पर दो बार जाना पर है अच्छा पर फीलिंग अच्छा लगता है पेट साफ हो गया ऐसा लगता है ना ठीक है अच्छा ठीक है तो बताते हैं आपको दवाई थोड़ा सा आप फोन रखिए और दवाई लिख लीजिए ठीक है ना गणपत जी हाँ जी हाँ हाँ नमस्कार आप सुन रहे हमने बात शुरू की थी गैसेस और एसिडिटी का जो है कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें किस तरह से हम अपने आपका डाइट शेड्यूल कर लें खाना खा और साथ में कौन से टेबलेट्स हमको कंटिन्यू कितने दिन तक लेना है जिन्हें गैस का ट्रबल बहुत होता है उन्होंने ऐसी मसालेदार या चाय कॉफ़ी वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए स्पेशली खाली पेट में नहीं, नहीं, और देर तक भूखा भी नहीं रहना है तो बीच में कुछ ना कुछ खाना है तो खाने में भी इन्होंने फ्रूट सलाद लेना चाहिए स्प्राउटेड ले सकते हैं खाने में जो सादा खाना खा सकते हैं उसमें चाहे तेल हो या घी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है इसलिए इन्होंने पेट भर के खाना चाहिए और खाली पेट नहीं रहना है चाय कॉफ़ी खाली पेट में बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी है देर रात तक नींद ना आना मतलब जा, अगर जाग रहे हैं कोई काम कर रहे हैं रात रात को जाग रहे हैं तो इससे भी गैस का प्रॉब्लम बढ़ता है तो थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ता है दूसरा होता है कि अगर बहुत ही प्रॉब्लम है किसी को पेट साफ होने की वजह से कब्ज की वजह से गैस होता है तो उन्होंने ये सब गोल पाउडर डेली खाने में स्टार्ट कर देना चाहिए इससे कोई हार्म नहीं होता है नहीं, ये नहीं, अलग तरह का आयुर्वेदिक फाइबर ही है जो हम खा रहे हैं सलाद के रूप में नहीं खा पा रहे तो हम ये पाउडर के रूप में खा रहे हैं तो इसे दो चम्मच आधा ग्लास पानी में रात को पी सकते हैं सोते वक्त और से आपका पेट भी साफ रहेगा तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों चीजों में काम करेगा। हाँ, कर दोनों चीजों में काम करेगा दूसरा फिर भी अगर पेट साफ भी रहता है फिर भी एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम है तो इन्होंने अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो सैरब जेलसिल स्टार्ट करना चाहिए दो दो चम्मच सुबह शाम और अगर खाना खाने के बाद स्पेशली पेट में प्रॉब्लम होता है तो खाना खाने के दस मिनट पहले सैरफ जेलसिल लेना चाहिए दो चम्मच अच्छा और इसके अलावा भी पेट में जलन होता है तो कभी भी दिन में तीन या चार बार सैरब जेलिस ले सकते हैं दो दो चम्मच ले सकते हैं इसके अलावा अगर गैस का बहुत प्रॉब्लम आता है उल्टी जैसा भी लगता है तो एक डोम स्टैट आती है वो सुबह शाम खाली पेट लेनी होती है और एक टैबलेट आती है रेबी प्राजोल रेबिकाइन ट्वेंटी वो भी सुबह शाम खाली पेट लेनी पड़ती है तो ये सारी टैबलेट से इनका पेट का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है एक साइरब जेलिस और एक रेबिकाइन 20। और अगर गैस का ट्रबल नहीं है पर पेट में बहुत जलन होता है किसी भी चीज़ की वजह से नहीं। नहीं। तो इनको तो पहले मिर्च मसाला बंद करना होता है अचार बंद करना होता है टी कॉफ़ी बंद करनी होती है साथ ही साथ ज़्यादा पानी पीना है दूध लेना है रात को सोते वक्त और एक टैबलेट आता है रिकूल एल करके जिनको पेट में अल्सर भी हो जाता है ना हाँ। उनको हम रिकूल एल देते हैं सुबह शाम एक महीने तक खाने के लिए इससे उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अच्छा पहले कैसा होता था पेट में अल्सर अगर हो गया तो उसका ऑपरेशन करना होता था अभी इन टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स आ गई है कि एक महीने में ये अल्सर क्योर हो जाता क्यों अच्छा, और पहले दूध का ड्रिप भी लगाते थे दूध का ड्रिप जो चलता है जैसे हम सलाइन ड्रिप लगाते हैं ना सलाइन लगाने की जगह दूध का ड्रिप तो उससे वो अल्सर ही होता है तो इसलिए उन्होंने चाय कॉफी तो परमानेंटली बंद करनी चाहिए और दूध लेते रहना चाहिए दूध के बनाए प्रोडक्ट्स लेना चाहिए अगर उससे गैस ट्रबल न हो तो और साथ ही रिकूल टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं जिन्हें पेट में अल्सर है बहुत ज्यादा गैस होता है या बहुत ज्यादा जलन होती है या पेट में बहुत दर्द होता है खाना खाने के बाद तो ये ऐसा टेबलेट शुरू कर सकते हैं सुबह शाम एक महीने के लिए तो ये पूरा क्योर हो जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जिनको भी एसिडिटी या गैस का तकलीफ है उन्हें तो सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या करना है और साथ ही साथ गणपत भाई ने जो फ़ोन करके बताया था कि उन्हें एसिडिटी और गैस का तकलीफ़ है तो वो इस टैबलेट को शुरू शुरू कर सकते हैं और खाने का जो उड़ा आपको मसालेदार या चाय कॉफ़ी ये बंद करना है और उसके बदले आप जो है अलग अलग जैसे कि आपको बताया इस सब गोल वग़ैरह खाने में इस्तेमाल करना चाहिए फ्रूट ज़्यादा आपको लेना है तो इससे आपकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी अई एक और मैसेज आया है सर हमें ये सलाह दी जाती है कि पानी को उबाल के या फिल्टर करके पीना चाहिए बट सर पानी में जो मिनरल होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है पानी के मिनरल्स जनरली अगर मिनरल वाटर है तो उसको ऐसे ही बनाया जाता है कि फिल्टर किया है तो सचमुच लॉस होते हैं पर उबालने से ऐसा कुछ नहीं उबालने का सिर्फ एक ही काम होता है कि वहाँ के बैक्टीरिया को नष्ट किया जाए इसलिए वो उबाला जाता है काफ़ी एक घंटे तक उसको फिर छान के पिया जाता है ठंडा करके तो उससे उतना मिनरल लॉस नहीं होता पर जब हम आरओ यूज करते हैं ना आरओ वगैरह उसमें मिनरल्स लॉस हो जाते हैं और वो ही पानी लगातार अगर हम पाँच छः साल पी रहे हैं दस तो फिर हमें बोन्स की प्रॉब्लम्स शुरू होती है उबाल के ही पीछे हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हेलो हाँ बोलिए बोलिए हाँ भाई साहब मैं मुंह में होते में अच्छा क्या नाम है आपका कैलाश कैलाश कहाँ से बोल रहे हैं मावल मावल से ठीक है अभी फोन रखिए हम लोग बता रहे दवाई आप लिख लेना ठीक है कितने टाइम से ऐसी कैलाश मुंह में छाले दो दिन ऐसी दो दिन ऐसी ठीक है ओके पेट पे... में कब्जे हाँ उसी के कारण वो छाले भी होते हैं पेट का कब्जे ठीक करना होगा ठीक है बता देते हैं अभी दवाई आपका डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं हैं हैं एफएम जी पेट पेट में में कब्ज़ रहता है और में चाले चाले है और मुंह छाले तो इनको कैप्सूल 20 लेना डेली एक ब्रेकफास्ट के पहले खाली पेट, 15 दिन तक लेंगे कम से कम ताकि गैस का प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाए और कब्ज के लिए सब गोल पाउडर स्टार्ट कर सकते हैं दो चम्मच रात को आधा ग्लास गर्म पानी में डेली लेना है अगर तुरंत तुरंत चाहिए तुरंग, मतलब मोशन नहीं हुआ है दिन से तो टैबलेट टैबलेट अभी तुरंत खा सकते हैं बस एक ही डोज बाकी सब पाउडर वो शाम से शुरू कर लेंगे तो उनका कब्ज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और खाने में छाले हाँ, है तो लेना है। और साथ ही राइबोफ्लेविन टैबलेट या बीकोसूल्स ले सकते हैं दो दिन तक अगर और भी कभी होते रहते हैं तो एक बार बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी पंद्रह पंद्रह दिन में अगर सिर्फ वेजिटेरियन है ये नॉन वेज डाइट नहीं लेते हैं तो पंद्रह दिन में एक बार बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट इंजेक्शन ले, ले सकते हैं इससे भी इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कैलाश जी आप अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से रख लिख लीजिए टेबलेट आपको डलकुल्स टैबलेट आता है डी यू एल डलकूल टेबलेट ये दो गोली आपको तुरंत अभी ले सकते है आपका कब्ज ठीक हो जाएगा और दूसरा आपको रोज रा शाम में गर्म पानी के साथ दो चम्मच इस गोल कंटिन्यू आपको लेना है ताकि आपको पेट का समस्या खत्म हो जाएगा और खाली पेट ओमेज 20 कैप्सूल ये पंद्रह दिन तक आपको लेना है ओमेज 20 करके कैप्सूल आता है ओ एम ई जेड 20 तो ये सवेरे सवेरे खाली पेट आपको पंद्रह बीस दिन तक लेना है जिससे आपके पेट की समस्या बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और जो अभी मुंह में छाले आए हुए इसी के कारण होता है दो दिन में ऐसे भी ठीक हो जाएंगे नहीं तो आप बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल जो है वो दिन में तीन बार दो तीन दिन के लिए लेंगे तो वो आपका मुंह में छाले वाला जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा ठीक है कैलाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फ़ोन करके बताने के लिए आप सुन रहे हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग पेट में गैस या एसिडिटी की जो है ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इलाके में तो उन्हें किस तरह का थोड़ा सा मॉर्निंग डाइट या कुछ शो एक मिनट हमारे कंचन भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार कंचन भाई कर नमस्कार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाए जी जी तो चार सात दिन से खेती में जो बीज बोया करते थे तो नहीं मिल पाया अब तक आज फिर हुआ जब काम काज खेती का संपूर्ण हो, हो गया जी, तो जी। कुछ गांव के लोगों को भी नहीं मिल पाया तो हम आज का कार्यक्रम के बारे में जो कोई का प्रॉब्लम होता है गांव में तो मैं इसकी बात करता हूँ आपको अच्छा, है अच्छा, तो अच्छा। आ, तो सर मेरी एक बात है हाँ। बात बताने का। तो मैं तो जो की बारे में तो मैं च्छा, च्छा। से था, तो आपको पहले बताया बात की थी जी जी तो वो किया है वो, वो टेस्ट करवाया है और गोली भूखे पेट चालू रखी है फिर भी अभी ठीक है तो वो हो जाता है हाँ, तो ये है, स्टार्ट होता है, तो 100 फिर 75 होता है कुछ महीने बाद अगर आपका लेवल कम आ रहा है बढ़ रहा है यानी कम कम होते जा रहे हैं तो दवाई का डोज कम किया जाता है फिर सबसे कम पाँच या दस पावर पे आके रुकता है पर उसके बाद भी आपको फॉलोअप लेना होता है और डाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं ऐसी कुछ चीज़ें होती है जैसे पत्ता गोभी होती है जिससे थायराइड बढ़ता है ऐसी कुछ चीज़ें जो लाइफस्टाइल चेंजेस होता है उसके साथ में अगर आपको पूरा ही मिटाना है तो मेडिटेशन का हेल्प लिया जाता है और आपको रेगुलर डोज का टेपरिंग होता है यानि हंड्रेड है अगर अभी आप ले रहे हैं हंड्रेड पावर का फिर सेवेंटी करते हैं फिर कुछ महीने बाद उसको पचास पे लाते फिर पच्चीस लाते है फिर दस पंद्रह ऐसा ला वो कम किया जाता है पर एकदम बंद हो जाए ऐसा बहुत कम लोगों का होता है ये हार्मोन में जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है वो तो मशीन वो जो बन बन रही है हार्मोन वो ठीक नहीं होती है तो उसको फिर हेल्प के लिए हमको टेबलेट देनी होती है चालू रखने हाँ तो चालू रखना, चालू रखना पड़ती है और बहुत अटेंशन देना पड़ता है साथ में हाँ, तो उसपे हम बस इतना कर सकते हैं की मिनिमम से मिनिमम हम डोज कम ऐसी कम पावर वाली गोली आप ले सकते हैं वो एक चीज हो सकती है ठीक है ओके कंचन भाई धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडोमोन नाइनटी पॉइंट फोर पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में और ये थे कंचन भाई बहुत ही अच्छी बात उन्होंने पूछा क्योंकि कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें थायरॉयड होता है और कंटिन्यू गोली खाना पड़ता है तो गोली खाने का बंद करना चाहते है लेकिन वो क्या है थायरॉयड के प्रॉब्लम ऐसा है की आप अगर डोजेस वगैरह अच्छी लेते हैं तो ठीक है कम हो सकता है आपका हंड्रेड से पचहत्तर हो जाएगा पचहत्तर से फिर पचास हो जाएगा पचास के बाद फिर पच्चीस पावर की भी टेबलेट बनी हुई वो आ जाती है और इस तरह से धीरे धीरे करके उसको कम किया जाता है पावर उसका गोली एकदम से बंद नहीं करना है फिर आधा करके आपको आधा से फिर पावना करके और फिर अगर आप मेडिटेशन करते हैं और डाइट का अच्छा फॉलोअप करते हैं तो फिर आपका बंद हो सकता है फिर भी लेकिन अटेंशन देके उसको चेकअप कराना हमेशा पड़ता है तो आइए एक और मैसेज सर मैं सुरेंद्र एज एक मेरे मुँह में पिम्पल्स नहीं मिट रहे हैं आज लगभग पाँच साल से है ये जल्दी से खत्म करना है कैसे <laughs> <laughs> years, 25 25 years, हाँ. अच्छा, तो पिम्पल्स का प्रॉब्लम है इनको यानी ते है. हाँ. तेईस साल के हैं. हैं साल हुँ. के ऑयली स्किन है तो ये जनरली थर्टी थर्टी फाइव तक कम हो जाते हैं पर आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम खाने में परहेज नहीं करते है फास्ट फूड लेते हैं बेटाइम खाते हैं. बे है बेटा सोते हैं चेहरे की साफ सफाई ठीक से नहीं रखने की वजह से हो जाता है तो इन्होंने अपना चेहरे का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई के लिए आ, दिन में तीन चार बार अच्छे फेस वॉश नीम का या फिर साबुन से जो भी यूज करते हैं उससे चेहरा धोना चाहिए <laughs> और चेहरे पे कभी भी खराब हाथ नहीं लगने चाहिए अगर ऐसा लगता है हाथ खराब है या फिर चेहरा मतलब आजू बहुत डस्ट है दो घंटा हो गया है दो घंटे से ज्यादा हो गया है चेहरे में चिपचिपाह लग रहा है इरीटेशन लग रहा है तो तुरंत जाके चेहरा साफ कर लेना चाहिए प्लस दूसरा अगर पिम्पल आता है तो उसे फोड़ना नहीं चाहिए अगर एक जगह फोड़ते हैं तो वही तीन चार जगह और निकल जाते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है फिर दाग हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं होते तो ऐसे टाइम पे अगर नए नए पिम्पल्स आ रहे हैं दर्द हो रहा है तो इन्होंने क्लिंडा माइसिन जेल या क्लियर जेल आता है तो ये क्लिंडा माइसिन जेल उन फुंसीयों पर लगाना चाहिए ताकि वह सूख जाए इससे वो सूख जाते हैं प्लस अगर ये उनके पास जो दाग है चेहरे पर वो बहुत पुराने हैं पहना तब अभी नए नए फुन से नहीं आ रहे पर पहले के दाग है तो इनको डेरीवा सी एम एस जेल ये यूज़ करना चाहिए रोज रात को हुँ, हुँ, ये कम से कम दो महीना यूज़ करना पड़ता है इससे चाहे अगर चेहरे पे गड्ढे भी आ गए हैं या बहुत पुराना दाग है पिंपल्स का या फिर नए नए पिंपल्स आते हैं तो उसके साथ भी ये डेरीवा एम एस जेल चलता है और साथ में इनको आ, आराम हो जाएगा इससे साथ ही इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए फ़्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए फ्रूट जूस और ऑयली और मसालेदार चीज़ों से दूर रहेंगे तो इनको नए पिम्पल्स नहीं आएंगे तो इनका चेहरा भी फ्रेश लगेगा साथ ही इन्होंने प्राणायाम और सुबह मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है बॉडी में वो मैंटेन रहे ब्लड प्यूरिफाई रहे और फिर इससे इनका पिम्पल्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ इन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना है तो आप उस हिसाब से अपने को तैयार कर लीजिए और इस तरह का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी एफ एम पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो चलिए बात करते हैं जैसे कि हम लोग गैसेज के बारे में बात कर रहे थे एसिडीजी के बारे में बात कर रहे थे और इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा मसालेदार चीज़ों को आप कम कर दीजिए जो है सात्विक यानी अन्न जो है आप कर खा सकते हैं और सवेरे शाम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक अच्छी तरह से आप कर सकते हैं और तकलीफ है तो फिर आप जो डॉक्टर साहबा ने जो दवाई बताई वो वगैरह ले सकते हैं जलोसे डाइजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं सकल मनोरथ सबरा सकल मनोरथ सबरा पूरो दूरत घड़ी ओ जय श्री वीरे न गारा बाजे भोल न गारा बाजे सायाधणी ओम जय श्री वीरिधणी सिंूर चोर मो, गली मोतिया मेरी लड़ी प्रभु गलि मोतिया मेरी लड़ी माता जीरा बेटा माता जीरा लाल शोभा घड़ी रे घड़ी जय श्री वीर धनी जो जिंदगी को देती है जिंदगी प्यार को प्यार करना सिखाती है सृष्टि की इस खूबसूरत माला में जो हीरे सा चमचमाती है वो कभी माँ तो कभी बेटी तो कभी बहन बनकर घर की शान बढ़ाते हैं। वुमन हमारी पहचान नारियों के स्नेह और समर्पण को सलाम करता एक शो वंदे मातरम सुनिए हर रविवार सुबह 10 से 11 बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अच्छा लगता है जब आप लोग अपने छोटे छोटे सवाल लेकर हमारे बीच में आते हैं तो इससे जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे उनके लिए भी जवाब मिल जाता है क्योंकि कई लोग सवाल पूछने में घबराते हैं तो हमारे एक मैसेज आया है नमस्ते रेडियो मधुबन हमारे सवाल का ये है हमारा सवाल ये है कि जब हम डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाने के बाद गोलियां लेने को कहते हैं तब हमारे खाने खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए या आधा घंटे के बाद या कुछ घंटे के बाद लेना चाहिए ऐसा तो अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं, जैसे जो दर्द की दवाई हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लेनी है तो ये तुरंत लेनी चाहिए अच्छा। क्यूँकी अगर थोड़ा अभी डिले होता है मतलब आधा एक घंटा वैसे तो खाना खाने के बाद पेट में खाना आपका डेढ़ से दो घंटे तक रहता है इंटरस्टाइन में जाने का होता है तो इस टाइम के ड्यूरेशन में ले सकते हैं पर तुरंत लेनी चाहिए दर्द की दवाइयाँ जैसे ब्रूफेन हो जाता है डाइक्लो हो जाता है पैरासिटामोल भी तुरंत लेनी चाहिए खाने के बाद क्योंकि अगर आप तुरंत लेंगे तो आपको पेट में खाने के साथ वो दवाई मिल जाएगी एसिडिटी का प्रॉब्लम या पेट में जलन का नहीं होगा दूसरी कुछ दवाइयाँ होती है जैसे विटामिन होता है जो हम रात को खाने बोलते हैं खाने के बाद खाइए यानी वो रात को सोते वक्त भी वो ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर विटामिन में एक आयरन का टैबलेट आता है जो तुरंत खाने के बाद लेनी चाहिए और तुरंत खाने के बाद लेने के बाद भी उनको तकलीफ होती है तो खाने के बीच में लेते हैं यानी दो रोटी खा रहे तो एक रोटी खाने के बाद बीच में टैबलेट ले लेंगे आयरन का और फिर खाएँगे एक रोटी एक खा लेंगे हाँ। तो ऐसा होता है और जो कई बार पेशेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं हम बोलते हैं शा, सुबह शाम खाली पेट लेना अब सुबह का तो समझ जाते हैं खाली पेट क्या होता है पर शाम का खाली पेट हम तो दोपहर को खाना खा चुके हैं ऐसा वो समझते हैं तो खाना खाली पेट माना जब आपने खाना खा लिया है उसके तीन घंटे के बाद का जो टाइम होता है उसे खाली पेट क्या है उस टाइम पर पे आपके पेट में कुछ होता नहीं है सिवाय जूसेस के पानी के इसलिए तो फिर आप उसको वैसा ले सकते हैं तो ये होता है सिंपल खाना खाने के बाद और पहले जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों ने भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जनरल चीज़ें भी अच्छी लगी जो हमें बताने में भी आसानी हुआ और आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा और इस कार्यक्रम को आप रात दस बजे भी फिर से सुन सकते हैं तो इसी के साथ मैं कहूँगा जिन लोगों के कुछ प्रश्न रह गए होंगे कुछ पूछना रह गया होगा तो उनके लिए हम एक डॉक्टर साहब का नंबर देते हैं और नंबर बताइए हाँ नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर सेवन नाइन थ्री नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर सेवन नाइन थ्री नाइन थ्री ये नंबर है डॉक्टर साहब का तो आप इनसे बात कर सकते हैं सुबह और शाम में आपको दो घंटे के बीच में या सवेरे नौ से एक बजे तक और शाम को चार से लेकर आठ के बीच में आप फोन करके जो भी आप रिपोर्ट लेकर आए या रिपोर्ट के बाद क्या दवाई लेना है उसके लिए पूछना चाहते हैं या कोई तकलीफ है तो जरूर फोन करके पूछ सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे तब तक आप खुश रहे मस्त रहे आपका सेहत बहुत अच्छा रहे ऐसी शुभ के साथ फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं सुनते रहो आते रहो जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंद गानी है मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी मह बुबा मेरी जिंदगी है मेरी मह ते हो झुँघरू कहीं पे आपके पर पतों से जैसे गिरता हो झरना समी पे झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है